دیودار کا درخت ایک گھنے جنگل میں بیچو بیچ ایک دیودار کا درخت تھا وہ ایسی جگہ اوگا تھا جہاں وہ بہت خوش تھا اور آزاد تھا سورچ چمکتا اور ہوا سراسر بہتی اس کے پتے سرسراتے. اس کے آس پاس جو درخت تھے وہ بہت اونچے اور مضبوط تھے دیودار کے درخت کو یہ بلکل پسند نہیں تھا کہ اسے نیچی نظر سے دیکھا جائے اوہ دن مبارک ہو چھوٹے درخت آج کا دن کتنا خوشگوار ہے ओ देखो सामने से आ रहे हैं परिंदे। इकतफाक <laughs> <laughs> रखता हूँ बॉब। आसमान खुला हुआ है। मैं पहले से ही देख रहा हूँ कि कुछ इंसान हमारी तरफ आ रहे हैं। उनके लिए ये पिकनिक का दिन है। आह इस सुबह की बात इतना खूबसूरत क्या है? चुड़ियाँ मेरे गिर तो गर्दिश नहीं करतीं। मैं इतना अदना हूँ।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 ची कितना खूबसूरत दिन है उस छोटे से प्यारे से दरख के जानिब देखो यह कैसा निशान है शायद कोई इस दरख को याद रखना चाहता हो ओह मैं हैरान नहीं हूं यह इतना अदना सा پیارا سا सा है यह जंगल का बच्चा है देखा उन्होंने मेरा कितना मजाक उड़ाया मुझे बच्चा कहकर इससे कोई नुकसान नहीं हुआ उन्होंने तो अपनी मोहब्बत बयां की एमक खरगोश देखा क्या ये भी नुकसान दे नहीं था उसने इस पर तवज्जो नहीं दी कि मैं यहां मौजूद अगर उसने तुम पर तवज्जो ना दी होती तो क्या ये मुमकिन होता कि वो तुम पर से छलांग लगा पाता मैं जानता हूँ तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो सिर्फ इसलिए कि मैं छोटा हूं दुरुस्त फरमाया इसीलिए यह अजीब बात है बहुत हो गया मारली उसे थं करना ना बंद करो सुनो जो तुम्हारे पास है उसमें खुशर रहो जंगल की कटाई ने हमें बहुत सी चीज़ों से महरूम कर दिया है क कटाई क्या क्या कटाई क्या जंगलों की कटाई वो हमें जड़ से उखाड़ देते हैं इसके माने यह कि इंसान रखतों को जड़ से उखखार कर ले जाते हैं ताकि उसे जमीन को साफ करके उस पर खेतीबाड़ी या कुछ और कर सके बहुत खफनाक लगता है हा है इसलिए मुझे उससे पहले अपना कद लंबा करना पड़ेगा, है ना? ओह, इस पूरी कहानी से उसे ये समझ में आया। तुम्हें सीखना पड़ेगा उसमें मुतमैन रहो जो तुम्हारे पास है। पर छोटा द्रक चाहता था, बड़ा होना, बड़ा होना और बड़ा होना। बाहर, गर्मियों और सर्दियों की बर्फ में। आने वाले साल द्रक्त क्योंकि उसके बाद वो एक गांठ से दूसरे गांठ तक बढ़ता गया पर फिर भी वो उदास था उसे आजाद महसूस नहीं हुआ क्योंकि वो और बड़ा और तेजी से बड़ा होना चाहता था आय ये सही है खरगोश अब जाओ चलते बनो अब मैं लंबा हो गया हूं मेरा यकीन करो एक दिन तुम इन सबको याद करोगे कभी इंसान आए उस काम को सरंजाम देने के लिए जिसमें वो माहिर थे काटना काटना अपनी कुल्हाड़ी चलाना और सभी जमीन जमीनदोज़ हो गए बड़े-बड़े हरे درخت अब ठूट बनकर रह गए थे ओ, वो तुम्हें कहां ले जा रहे हैं हमारा वक्त आ गया है याद रखना जो तुम्हारे पास है उसमें खुश रहो पर पर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे सुनो तो उसे बहुत बुरा लगा अब उसे महसूस होने लगा अपने दोस्तों के जाने का दर्द जो यकीनन बर्दाश्त करना बहुत दुश्वार था वो बिल्कुल तन्हा था گفتگو करने के लिए और درخت नहीं थे हमेशा की तरह सूरज निकला हमेशा की तरह हवा चली और फिर भी درخت उदास था हम्म काश कि मैं उनके साथ जा सकता इंसान मुझे क्यों लेकर नहीं गए क्या मैं बड़ा हो गया हूं इस जंगल में मैं तन्हा क्या करूं महीनों गुजर गए उसके दोस्तों की कोई खबर नहीं मिली वो درخت हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता रहा लेकिन और भी ज्यादा तन्हा और नाखुश पर एक दिन वहां एक हंस आया परिंदों ने मुझे बताया कि तुम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हो शायद मैंने उन्हें देखा हो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 समंदर क्या होता है? उसे बताने में तो बहुत वक्त लगेगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अलविदा दोस्त। नहीं रुको, दूसरे दरख्तों का क्या हुआ? मैं जानती हूँ। उन्हें बड़े-बड़े घरों में देखा है। वो बहुत ही शानदार दिख रहे थे। वो सब सजे हुए थे और चकाचौंध थे। चकाचौंध? फिर, फिर मुझे बताओ इसके बाद क्या होता है? आ... हमें नहीं पता सच कहूं तो हमें पता ही नहीं उसके बाद वो कहां गए मुझे यकीन है कि वो किसी खूबसूरत जगह में होंगे और चमकीले लग रहे होंगे कल से अनजान पर कल का बेताबी से इंतजार करते हुए درخت ने इंतजार किया और इंतजार किया एक और साल बीत गया आखिर में वह दिन आ गया जब درخت को अपना घर छोड़ना पड़ा हां इंसान वो यकीनन मुझे ले जाएंगे आह इसमें बहुत दर्द होता है पर अब सब कुछ अच्छा होने वाला है मेरा मुश्किल बिल बहुत ही शानदार और उजला होने वाला है द्रक्त को एक बड़े घर में ले जाया गया वहाँ उन्होंने उसे एक टब में डाला और उसके इर्दगिर्द डाली और जल्द ही उन्होंने उस पर एक सजावट करनी शुरू की जो चकाचौंध करने � चलो जल्दी इसके नीचे तोफे रखें। आये अल्लाह। ये क्या मैं हूँ? मैं बहुत खूबसूरत हूँ। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। वाव! ये क्रिसमस ट्री कितना खूबसूरत है। मैंने कभी इस तरह का ट्री नहीं देखा था। हाँ, मुझे इसके लिए आसपास बहुत तलाशना पड़ा। क्या ये सुना तुमने? वो मुझे � क्योंकि मैं खास हूँ बच्चे द्रक के आसपास नाचते रहे वो खुशी से उछल रहे थे फिर वो उसके नीचे बैठे और उन्होंने अपने वालिद से कहा कि वो एक कहानी सुनाए ठीक है।, <laughs> है कल सुना था अबेडी अबेडी और आज सुनोगे हमटी डमटी एक वक्त की बात है तुम्हारे जितना एक बड़ा सा अंडा था ये कहानी �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 मुझे पता था अब क्या होगा नहीं तुम इसे उतार क्यों रहे हो आओ आओ आओ तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो आओ, आओ आओ ये क्या बस हो गया मैंने उनका क्या बुरा किया था कि उन्होंने मुझे यहां डाल दिया ऋको ऐसा नहीं हो सकता अभी भी बर्फ पड़ रही है, जमीन सख्त है। शायद वो मुझे फिर से उगा देंगे जब बर्फ पिघलेगी तो वो कितना ख्याल रखने वाले लोग हैं। सर्दियाँ बीत गई, बर्फ पिघल गई, पर द्राक्त अभी भी वहीं था, अटारी के एक कोने में। बाप सही कहता था। मुझे जंगल की याद आ रही है, मुझे, आ रही है मुझे, मुझे याद आ रही है धूप और कैसे हो पुराने درخت तुम ऐसे कैसे सोचने लगे कि मैं बूढ़ा हूँ? जहां से मैं आता हूँ, वहां और भी बूढ़े درخت हैं मच माच? तुम कहां से आई हो जंगल से उस खूबसूरत खूबसूरत जंगल से जंगल से हम वहां कभी नहीं गए उसके बारे में सब बताओ درخت को कहानी सुनने में बहुत खुशी उसने बात की बॉब की और वो कितना याद कर रहा था मारली और उसकी बेबाक हंसी को उसने सुजम के बारे में बात की और उसके दानिशमंद फितरत के बारे में उसने खरगोश के बारे में बात की कि उस पर कैसे गुद कर जाता था अजीब बात है पर अब मैं खरगोश से नाराज नहीं हूं मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर वो बार-बार मेरे ऊपर से कूदे ओ वाओ तुम जरूर वहां बहुत खुश रहे होगे मैं था बस मैंने ये बात जानी नहीं मैं उन चीजों के बारे में शिकायत करने में मशगूल था जो मेरे पास नहीं थी। मेरे दोस्त सही कहते थे। मुझे उसका लुत्फ उठाना चाहिए था जब तक कि वो था। क्या बस यही कहानी है तुम्हारे पास? आ, मेरे पास हम्टी डम्टी की कहानी भी है जो मैंने सुनी थी। जब मैं अपने शवाब पर था और चमक रहा था, � और अंडे ने शहजादी से निकाह किया सचमुच? तुम्हें क्या लगता है कि हम इस पर यकीन करेंगे? तुम वो कहानी नहीं जानते हो जो बताती है बेकन और मुमबत्तियों के बारे में? नहीं, मैंने वो कहानी कभी नहीं सुनी। हाँ, मैं जा रहा हूँ। तो सभी चूहे चले गए। खैर, ये अच्छा था जब तक रहा। ओह, मु मेहरबानी करके मुझे बाहर खुले में लेकर जाओ बिल्कुल मेरे जंगल की तरह पर देवदार वृक्ष के सामने एक बहुत ही खौफनाक مستقبل था आओ आओ آو नहीं तो बड़ा नहीं ओ ओ ओ ओ ओ आह ये सीढ़ियां यहां क्यों रखते हैं हवा دو हवा आह मुझे اس سے ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मैं कभी भी ता उम्र इतना खुश नहीं हुआ था سچ مجھ جو میرے پاس ہے اس کی قدر کرنا کتنا آسان ہے وہ لکڑی کا آخری ٹکڑا لے کر آؤ چلو اسے جلاتے ہیں درخت اپنی زندگی سے بہت خوش تھا اور آگ میں جانے کے لیے تیار تھا پھر تب نہیں رکو یہ میرا درخت ہے کیا مطلب بی دادا جی کی یہ آپ کا درخت ہے تم یہ نشان دیکھ رہے ہو میں نے جنگل میں یہ درخت تب اگایا تھا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 हमें उनकी इज्जत और कदर करने की जरूरत है जो हमारे पास है वरना एक दिन आएगा जब कोई जंगल नहीं होगा कोई ताजी हवा नहीं होगी कोई बारिश नहीं होगी यह बहुत अच्छा ख्याल है अब इस दरख़्त का मैं क्या करूं आह मुझे पता है इसका क्या करना है मुझे पता है कि यह क्या चाहता है और क्या उसे पता था उस देवदार के दरख़्त को उस बूढ़े आदमी के घर का दरवाजा बना दिया गया उसे इंसानों का इस्तकबाल करना काफी पसंद था वो उसका खैरमकदम करता हर बार जब वो घर आता वो हर सुबह सूरज का इस्तकबाल करता और हवा की जानिब प्यारी प्यारी मुस्कान भरता वो उन चिड़ियों से बातें करता जो बरामदे में आकर बैठती वो चिड़ियों के साथ गाता درخت उससे बहुत खुश था जो उसके पास था और वो बहुत खुश था उस शानदार नज़ारे के लिए क्योंकि बूढ़े आदमी और बच्चों ने बहुत ही शानदार काम किया था और ज्यादा درخت लगाकर جنگل اب پہلے سے کہیں زیادہ ہرہ بھرا تھا درخت نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا اور انسانوں نے بھی